गीता तत्व चिंतन कर्म योग का स्वरूप एक रंगरेज का उदाहरण एक आदमी शहर में घूमने आया वह एक रंगरेज की दुकान के पास ठिठक गया उसे रंगरेज के कर्म में बड़ी विलक्षणता लगी एक व्यक्ति ने दुकान में आकर कहा मेरा कपड़ा लाल रंग से रंग दो रंगरेज ने एक डिबिया से चुटकी भर रंग निकाला सामने के बर्तन में उसे घोल दिया और कपड़े को उसमें डालकर कर छप छपा दिया कपड़ा लाल रंग में रंग गया एक दूसरा व्यक्ति आया उसने मांगा कि उसका कपड़ा पीले रंग में रंग दिया जाए रंगरेज ने उसी डिबिया में चुटकी भर रंग निकाला सामने के बर्तन में उसे घोला कपड़ा उसमें डाल छप, छप छपा दिया कपड़ा पीला हो गया तीसरे ने अपना कपड़ा हरे रंग में रंगने को कहा रंगरेज ने उसी डिबिया से चुटकी भर रंग निकालकर उसके कपड़े को हरे रंग में रंग दिया इस प्रकार जिस ग्राहक ने जिस रंग में अपना कपड़ा रंगना चाहा, रंगरेज ने उसी डिबिया से रंग निकालकर सबके कपड़े को उस उस रंग में रंग दिया सारे ग्राहक तो अपने कपड़े वांछित रंगों में रंगा चले गए पर शहर घूमने आए हुए व्यक्ति ने यह विलक्षणता पकड़ ली रंगरेज ने देखा कि एक आदमी बहुत देर से उसकी दुकान में खड़ा है और कुछ कह नहीं रहा है जब ग्राहकों की भीड़ छट गई तब वह उस दर्शक के पास आया और पूछा क्यों जी तुम बड़ी देर से खड़े हो कुछ रंगाना चाहते हो क्या वह व्यक्ति अपना कुर्ता उतारते हुए बोला वैसे मुझे रंगाना तो नहीं था पर तुम्हारा रंगने का कौशल देख मुझे भी रंगाने की इच्छा हो आई है लो इस कुर्ते को रंग दो किस रंग में रंगूँ रंगरेज ने पूछा तुम्हारे डिबिया में जो रंग है जिसमें तुम किसी के कपड़े को लाल तो किसी के कपड़े को पीला हरा आदि रंग देते हो मैं उसी रंग में अपना यह कुर्ता रंगवाना चाहता हूँ उस व्यक्ति ने उत्तर दिया जैसे उस व्यक्ति ने रंगरेज की अच्छी तरह से जान लिया और फलस्वरूप उसके लाल पीले हरे आदि रंगों की आसक्ति में नहीं पड़ा उसी प्रकार जो ईश्वर को अच्छी तरह से जान लेता है वह भी फिर कर्म एवं कर्म फल की आसक्ति में नहीं पड़ता वह जान लेता है कि ईश्वर गुणों और गुणों में निहित कर्म प्रवृत्तियों के नियामक होते हुए भी उनमें उनसे निर्लिप्त है ईश्वर का ऐसा अभिज्ञान मनुष्य को भी कर्मों के बंधन से अलिप्त बनाए रखता है एक इस तत्व की जानकारी मात्र बंधन मुक्त कर देती है प्रश्न उठता है कि क्या मात्र इतना जान लेने से ही कि ईश्वर कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होते मनुष्य कर्म बंधन से अलिप्त रह सकता है क्या मात्र इस जानकारी में ही इतनी क्षमता है कि वह व्यक्ति की अशांति को दूर कर उसे परम शांति के निदान, ईश्वर की, की शांति से युक्त कर दे या कैसे संभव हो सकता है एक ने देखा कि बहुत से लोग एक विश्वधर सर्प को मारने के लिए लालटेन टार्च लाठी आदि लाने इधर उधर भाग दौड़ करते हुए कोलाहल कर रहे हैं और एक व्यक्ति निश्चिंतता से मुस्कराते हुए सब देख रहा है दर्शक उस व्यक्ति की शांति पर आश्चर्यचकित हो गया उसने पास आकर पूछा आपको डर नहीं लगता आप इतने शांत कैसे खड़े हैं उसने मुस्कराते हुए कहा मेरी शांति का रहस्य यह है कि मैं जानता हूँ वह सर्प नहीं रस्सी है अब यह पूछने वाला व्यक्ति भी उस दूसरे व्यक्ति के शांति के रहस्य को जानकर शांति पा लेता है इसी प्रकार जो ईश्वर के कर्म करने के रहस्य को जान लेता है वह भी ईश्वर के ही समान कर्मों के बंधन से अलिप्त रहता है यही बात प्रकारान्तर से इसी अध्याय के नववें श्लोक में भी कही गई है जहाँ यह सूचित हुआ है कि जो भगवान के जन्म एवं कर्म की दिव्यता के तत्व को जान लेता है वह फिर पुनर्जन्म के बंधन में नहीं पड़ता भगवान के कर्म की दिव्यता ही प्रस्तुत श्लोक में सूचित हुई है जिसने इस प्रकार भगवान के कर्म की दिव्यता को जान लिया वह किस प्रकार कर्मों के बंधन से अलिप्त रहता है क्या कर्मों का परित्याग करके नहीं तब कर्म करते हुए यही अगले श्लोक में भगवान ने भगवान के द्वारा निर्दिष्ट किया जा रहा है एवं ज्ञावा कृतम कर्म पूर्वैरपी मुमुक्षु भी कुरुकर्म तस्मात्म पूर्व पूर्वतरम कृतम् पहले के मुमुक्षु लोगों के द्वारा भी इस प्रकार कर्म करने के रहस्य को जानकर ही कर्म किया गया इसलिए तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे पुरखों ने प्राचीन काल में किया था